पंचीकरण की प्रक्रिया बता रहे कथम एक पंच पंचात्मक वो जो एक एक अलग अलग अकेले अकेले थे अपंचीकृत पंचमा भूत वे कैसे प्रत्येक पंचभूतात्मक हो जाएंगे पंचात्मक द्विधा तो विधायक चैकम चतुर्धा प्रथम पुनः स्वस्वेत्रीया पंच पंच, पंच पंचीकरण प्रक्रिया प्रथमा सबसे पहला काम क्या है जो पांचों हैं पांचों को आधा आधा कर आधा आधा कर दिया आपने और जो आधा हिस्सा था उसको अलग कर दो अब उस आधे हिस्से को प्रति को क्या करना चार चार भाग छोटे छोटे चार भाग क्या हो गया आधा और एक बटे प्रत्येक ऐसा बना लिया आपने आधे को चार भाग कर दिया और इस आधे में स्व का जो एक बड़ा आठवा हिस्सा है जो उन्हें छोड़ करके हिस्सा को जोड़ दें ये हमारे आकाश है ये वायु है अग्नि जल पृथ्वी अगर वायु का जो आठवा हिस्सा है उसको मिला देना आकाश अग्नि का आठवा हिस्सा को, को मिला देना जल के आठवा हिस्सा को मिला देना पृथ्वी के आठवा हिस्सा को भी मिला देना अरे अब इसमें अब क्या है आधा हिस्सा जो आपका आकाश है एक हिस्सा वायु एक हिस्सा अग्नि एक हिस्सा जल एक हिस्सा पृथ्वी। पांच हिस्सा आकाशन वायु का अपने चरण छोड़ो अब इसमें आकाश को का एक हिस्सा लिया और इन तीनों के एक हिस्सा उसमें जिमला है वायु का अपने को छोड़ करके बाकी का आठवां उसमें इसमें क्या क्या इसमें भी अब आकाश भी है इसमें और वायु वायु वाय को छोड़ के अग्नि का एक बटात है जल का एक बटात है और पृथ्वी का एक है। लेकिन अधिक कितना है आधा पूरा वायु है शेष थोड़े थोड़े थोड़े हैं मिल करके वो भी गया ऐसे ही आप अग्नि में अगनी में अग्नि अपना छोड़ दो इन दोनों को ले आओ और इन दोनों को ले आओ मतलब अग्नि में स्वा के करके आकाश और वायु के दोनों का एक एक आया और जल और पृथ्वी का भी एक, एक आ गया ठीक है और इसी प्रकार से जल में आइए जल में भी क्या करना है बाकी सही कैसे जल में आकाश का वायु का अग्नि का एक पटा आठवा इसका आ गया और पृथ्वी का एक पटा एक आठ आ गया और पृथ्वी इसके तो अपने सारे खत्म हो ही गए हैं और ये चारों के चारों इसे प्रत्येक भूत क्या हो गया पंची पंची अपने अपना रह गया और बाकी जो आधा हिस्सा खुद का था वो क्या कर दिया अलग करके अन्यों के अन्य लेकर उसको पूरा कर दिया टुकड़ा कर देना फिर चतुर्द प्रथम पुनः उसके एक आधे को क्या करना चार भाग तोड़ स्व गए स्वस्वेतर द्वितीयांश अपनी आद रख करके श्वेत स्व भिन्न उनकी जो द्वितियां था उनको जोड़ दिया गया पंच पंचते जाए द्वितिया पंचा हो गए पहले केवल आकाश था केवल आकाश में आये को हटाया और आदि को दूसरों से पूरा कर दिया आकाश केवल आकाश नहीं रह गया अब आकाश पहले क्या था अपीकृत आकाश था और पंचीकृत आकाश था पहले अपंकृत वायु था अब पंचीकृत वायु हो गया अपीकृत अग्नि था अपीकृत अग्नि अपंकृत जल था पंचीकृत जल हो गया अपंजीकृत पृथ्वी थी अब पंचीकृत पृथ्वी अब आया ठोस पाई इसे क्या हो गया आकाश्वी का जुड़ गया ना यह आकाशक ठोस आकाश हो गया जो ये ठोस आकाश अपंकृत आकाश तो अनुभव में आता ही नहीं अपंकृत कोई भी चीज अनुभव नहीं आता हम लोगों को अनुभव हो रहा है जल है पृथ्वी है है सब क्या ये वेदाधिकमें आकाशवादियों को एक एक कोई को, प्रत्येक को दो, दो, दो, दो, दो भाग कर देना तंत्रे न उच्चारित हो द्विधा शब्द द्विधा शब्द क्या है एक बार उच्चारण है इसका अनेक दो दो, दो दो दो दो दो ऐसा करके द्विधा विधियत दिधा एक इसे कहते हैं तंत्रेण उच्चारितो द्विधा शब्द तंत्र का मतलब क्या होता है सक्रित स्वती अनेकार्थ संबोधक एक बार उच्चारण किया होने पर भी अनेकों के साथ संबंध जुड़ता हुआ अनेक अर्थ बोलकर राजने का नाम तंत्र होता तंत्रो या तब्दा तंत्र मंत्र नहीं समझना या तंत्र मतलब एक बार उच्चारण किया हुआ था लेकिन उसको अनेकों से संबंध जोड़ करके अनेक अर्थ ले लिया जाए विधाय मीन से मैंने कृत् कृत्वा एक एक को दो धोग युक्त कर दिया पुनः प्रथम प्रथम भागम चतुर्द भाग चतुष्टेतम विधायक जोड़ दो। पुनः क्या कर दिया उनमें से एक भाग को वैसे, वैसे रख दिया आधे को और दूसरे आधे भाग को क्या कर दिया चार भागों ने टुकड़ा कर दिया स्वे सस्मा सस्मादेश चतर्ण चतुर्णताथम अभागांशा चतुर्ण चतुर्ण मध्य प्रत्येक पंच पंचात्मक स्वे स्वे तृतीयाशी की व्याख्या कर रहे हैं सस्मा सस्मा अपना अपना चार था उसे हमने से मिला नहीं ना आकाश का अपना चार्य उस से कुछ भी हमने आकाशें जोड़ा नहीं कि हमने क्या लिया उससे भिन्न के अंशों को लेकर के जोड़ दिया स्वसनाथ जो स्वस्नाग इतने शांत अपने अपने से जो दूसरों के हिस्से हैं उनको लिया अपने से को छोड़ दिया चतुर्नाम चतुनाम भूतान यो यो इससे आकाश से भिन्न जो चार भूत है इन चारों भूतों का जो जो दूसरा अंश उसको जोड़ा गया वायु से भिन्न ये चार थे तो उनका जोड़ा इसे प्रत्येक का स्व से भिन्न जो चार है उन चार भूतों का जो चार भाग गया भाग्य है एक एक अंश को मिला देना स्थूलो बागांश नाम चतुर्नाम चतुर्नाम मध्य प्रथम प्रथम जो भाग्यांश थे उसके चार साथ उनको जोड़ दिया एक एक प्रत्येक के साथ जोड़ देने से वे आकाश आदि क्या हो गए अब प्रत्येक पंचातक पंचमा हो गए भवंती एवं उत्पाद्यम पंचीकरण उत्पाद्यूत मांगे अब इन स्थूल पंचभूतों के क्या पैदा करोगे आप वो पता नहीं इन स्थूल पंचभूतों से भोग्य लोक पेड़ पौधा सब्जी दाल वगैरह और पैदा बिल्ली, सब पैदा करने वाल का नाम विष्व होगा उन सारे जो पैदा हुआ स्थूलभूत है उनका अपमान करने वाले का नाम विराट अथवा पहले, पहले बता दिया मैंने आपको कभी भी कोई भी समस्ती की उत्पत्ति होती ही नहीं है ये सारा पैदा कर दिया अब उनमें जीव घुस गए जीव घुस गए तो मान कर लग गए तो वृक्षि हो गया और इन सारे जीव विशिष्ट इन सारे पिंडों का अपमान नहीं कर रहा है कोई वो वैसा इसलिए केवल पहले भोग्य भोग्याल तन का पैदा हो रहा है फिर उसमें अभिमान कौन करेगा उस पर निर्भर हो गया वृष्टि और पहले केवल घोड़ा पैदा कर देंगे गाय पैदा कर दे सब पैदा कर देंगे क्यों शरीर शरीर पैदा हो रहा अब उसमें जो प्राग तेजस जो था जो सशक्ति और स्वर्ग अभिमान ही अपने कर्मानुसारे में कोई गाय में घुस गया कोई किस में घुस गया कोई घुस में घुस गया जो जिसमें घुसा उस पिंड का अभिमान कर लिया तो हम उसको वृष्टि कह देंगे और समस्ती अभिमान जो कर लेते उसका नाम समी में ले लेते ले नहीं कर रहे हैं समस्ती की उत्पत्ति हो रही है उत्पत्ति हो रही है ये बात ही नहीं कहा जाता है ये कहा जाता है भोग्य और भोगायतन पैदा शुभ शरीर पैदा कर दिया कारण शरीर ये तो बोल रहे इन्होंने, इन्होंने क्या कहा, कारण शरीर पैदा हो गया एक कारण शरीर नहीं अविद्या के विचित्र से अनेक कारण शरीर पैदा हो अब उन सभी पर जो अभिमान करें, एक व्यक्ति जो समस्या प्रत्येक अभिमान करने वाले को शुरू से प्रक्रिया इनका यह ध्यान रखना है ये असली वेदना की प्रक्रिया है कहने के लिए लो ग, कर लो पहले हो गया। बोल हैं? लोग कथा करते सत्संग में लोग ऐसे नहीं समस्ती पैदा होता ही नहीं न कोई अलग समस्ती नाम की पैदाइश हो रहा है बाद में कोई व्यक्ति नाम का पैदाइश नहीं होती जो पैदा हो रहा है कारण शरीरों की उत्पत्ति हुई सुख शरीरों की उत्पत्ति हुई शरीरों की उत्पत्ति हुई अब शरणों के अभिमान के आधार पर व्यक्ति समृष्टि संज्ञाएं हो में तीन संज्ञा होगी समस्ती में भी तीन संज्ञाएं वही संज्ञा एवं पंचीकरण तहिर्भूत उत्पाद्य कार्यवर्गम दर्शेगी इस प्रकार पंचिकरण पर कथन करने के पश्चात उन भूतों के उत्पाद जो कार्यवर्ग है उसको दर्शा क्या है वो तैरण त्र भुवन भोग्य भोग हिरण्य गर्भ स्थूलो स्थूलअस्मिन देहे वैश्वा नवे रंडा अंडा पंचीकृत पंच महापुत्र से जाओ पहले बहुत बड़ा अंडा पैदा होगा वो अंडा फूटा साल भर के बाद तो बोला है ना एक साल उपर उपर गया, के बाद ऊपर ऊपर फूटा कैसे बीच हो गया नीचे से का नाम भू ऊपर सह बीच उसको ज्ञाप दे और अब क्या उसके अंदर तत्र भुवनम उसके अंदर ऊपर सात लोग बीच में सात लोग और निश्चित अतर्कलात लोग इक्कीस लोग की उत्पत्ति प्रति भोग गया, भुवन हुआ आओ भुवन के अंदर क्या हुआ लोग पैदा शुद्ध काम चले गया, लोगों का विभाजन करने से नहीं होगा उन लोगों के अंदर पेड़ पौधा वगैरह वगैरह उन लोगों में रहने वाले जीवों के अनुकूल पदार्थों को वहां पैदा कर सब्जी वगैरह पैदा कर यहाँ पर भी देखो ना हर जगह हर चीज पैदा होता नहीं जिस क्षेत्र में जो लोग होते हैं उस क्षेत्र में अपने अनुकूल वो लोग पैदाइश कर लेते हैं और भगवान वो पर का भूमि वगैरह ऐसे बना दिया है तो वही चीज आप पैदा दूसरी चीज डालो तो पैदा नहीं होगा लोगों ने बहुत कोशिश की पंजाब में हरियाणा बहुत बढ़िया गेहूं होता है तो वहां का गेहूँ का बीच को उड़ीसा में डाले वहां भी पैदा करने कोशिश किया गेहूँ तो बीज तो बीज और तो हो जाएगा लेकिन जो गुणवत्ता है पंजाब और हरियाणा की मिट्टी से पैदा हुआ गेहूँ में वो गुणवत्ता वाली मिट्टी भी कारण होता है ना केवल बीज से तो नहीं क्वालिटी हो जाएगा उत्कृष्ट बीज हो खेती निकृष्ट हो तो भी फसल सही नहीं होगा उत्कृष्ट पृथ्वी हो भूमि हो निकृष्ट बीज हो गए तो उत्कृष्ट नहीं इसी आधार पर हमारे शास्त्रों में सवर्ण विवाह को पता ब्राह्मण ब्राह्मण से विवाह करे क्षेत्र क्षेत्र से विवाह करे वैश्य वैश्य से करे शूद्र से करे क्यों कहा गया इसीलिए खेती और बीज की व्यवस्था है जो लोगों का जन्म हुआ है उनके कर्म आधार पर हुआ अलग अलग जाति में इसलिए वो खेती किस प्रकार का है वो यदि वैश्य के घर पैदा हुआ है तो उसका खेती वैश्य के बीज के अनुकूल ही है वो? वैसे लड़के से बाहर वो बीज बगैर तभी सही होएगा क्वालिटी सही आएगी नहीं तो क्वालिटी बिगड़ेगा बच्चा तो पैदा तो होंगे तब भी खेती तो खेती फसल तो निकलना है उसमें वर्ण संघ करना वर्ण उसे भी अनुलोप विलोभ दोनों का उत्कृष्ट बीज निकृष्ट खेती में डालना और निकृष्ट बीज उत्कृष्ट खेती में डालना अनक्षत्रिय ब्राह्मणी लड़के से शादी कर लिया तो बीज क्या हो गया निकृष्ट खेती हो गया उत्कृष्ट ब्राह्मणी है दोनों तरह का वर्ण संक्र था वर्ण संक्रों के वर्णन किया गया और जोर दिया गया सवर्ण विवाह करोगे उत्कृष्ट होगा संतान उत्कृष्ट होगा वो संस्कार भी वही अच्छी चलेगी वो बनियापन की संस्कार होगी ना वैसे हो। क्षत्र में जो लड़ाकूपने की संस्कार होती है वो वही संस्कार बढ़िया और उत्कृष्ट जाएगा छत्रण से, से शादी करी और उसे जो पैदा होगा बच्चा उसके बाद ब्राह्मण भी आ जाए क्षत्रुत्व भी आ जाए तो पूरी क्षत्रत्व तो नहीं आया ना वो जोश लड़ने उन्ने के जो होना वो नहीं आज देश के इतनी ज्यादा है भले कोई ब्राह्मण अपने महाभारत समय में अर्जुन कह दिया था ना वर्णसंक्रिजाते हुई पूरा देश भ्रष्ट होगा वर्ण संक्रता फैल जाएगी अर्जुन का वजन झूठा थोड़ी हो जाएगा भगवान ने दो कभी आरंभ होगा इसलिए वर्ण तो वहीं से शुरू हो गए हैं। बने आजकल तो वो भी ब्राह्मण एक ब्राह्मण घर में पैदा हुआ घर से मान रहे संस्कार से तो किसी में नहीं है ना संस्कार का वो वेद पाठ अध्ययन वगैरह गुण जो बताया गया ब्राह्मण की क्षेत्र की शूद्र की उन गुणों से मुश्किल दिन ब्राह्मण बालक के काम करता तो पूछा गया वो तो हाँ हम तो खूब मछली खाते हैं और यहाँ तक दावा करके बोलता है महाराज इस गांव में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा नहीं खाता होगा नहीं पीता पूरी गाँव में गारंटी से बोल रहा था इधर गरीब बड़े बड़े पंडित यहाँ कर्मकांडी बड़े वो भी खाते पीते और बेचने वाले परिवार वाला कहता है उनका बेटो पंडित जी जिसका नाम ले रहे हैं बड़ा कर्मकांडी है उनका बेटा हमारे यहाँ मछली खरीद के दारू भी लेंगे हम भी बेच बेचते हैं हमें मालूम है है है कौन आके हमसे ले रहा है। है उसका समान भोग्य समानता उन भोग्योगाश्रोकों में भोग्य पदार्थों के साथ साथ तत्व लोगों के अनुरूप वहां भोग्य पदार्थ पैदा हुआ और उन लोगों के अनुकूल शरीरों को भी पैदा कर स्थूल एक देह इन स्थूल देह में जब व्यविमान कर, कर लिया मेरा है ये, ये सारा ब्रह्मांड क्या है मेरा, ऐसा मान कर लिया, तब उसी का नाम वैश्वानुभावत्ना चाहिए वैश्वानुभाव हो गया जब पहले ईश्वर था कारण शरीर का अपमान किया विशुद्ध सत्ता, अवचिन चैतन्य वह ईश्वर का संज्ञा पड़ गया उसका वही जब तो सुशरों का अपमान कर लिया तो उसका नाम धरण्य पड़ गया और समस्त सुशरों तो का अपमान करने से उसका नाम वैश्वानर कई वैश्वान उपादान कारण भूदैन जो तो पंचकृत पंच महाभूत है ये क्या है इन सुशरों का उपादान कारण उपादान कारण भूदैर अंडो मनी ब्रह्मांड उत्पादित है इनसे क्या हुआ सबसे पहले ब्रह्मांड पैदा हो गया क्या हुआ ब्रांड पत्र ब्र भुवना सप्तलोका अतलादी सप्त को नहीं ले रहे हैं तो तो उपर सात और सात गौण है भू से लेकर ब्रह्मलोकता और नीचे क्या है जय अतल सुतल पाता पाताल इत्यादि पाताल विधा परिणाम सब पातांता और इतरे लोगों को पैदा किया के भुवनेशु और उन भुवनों में भी क्या हुआ तई तय प्राणी भी भोक्तुम योग्यादि तत्त तत लोकोचित शरीरानी ची रे पंचीकृत ऋषराज्ञा जाय प्राणियों के द्वारा भोग करण योग्य अन्नादि तोकोचित शरीर के साथ साथ पैदा तैरव पंचीकृतभूत भूतों के द्वारा ईश्वर की आज्ञा से उत्पन्न एवं हो गए शोत्पत्तिरेश अभिमान गर्भस्वी श्लोक में क्या था एक वचन था वे नद एक वचन ना वचन था क्या करें दोस्तों एक शरीर पैदा हो भ्रांति ना हो जाए आपको इसे कहते हैं स्थूल शरीरोत्पत्ति में अभिमानव अभिमान करने वाला हृण गर्भ से समी रूप से हृण गर्भ समी रूपा था उसको वैश्वान संजकत्म उसका नाम क्या पढ़ गया वैश्वान ये कई कस्तुरी सर्विमानवता और एक एक शरीर एक एक शरीर का भी अभिमान करने वाले उनका नाम क्या होता है विश्वता विश्व विश्व उनका नाम जो स्थल शरीर है इसके परमाण करने वाला वह हिरण गर्भ का नाम हो जाता है वैश्वान और तेजसा विश्व ते देव तीर्य नाग दर्शि विवर्जिता तेजसा तेजस्वी वो तेजस कितना होते हैं व्यक्ति अनंत बहुत सारे जो प्रत्येक का अपमान करने वाले प्रत्येक काण शरीर करने वाले वे ही प्रत्येक अपमान करने लगे उनका नाम तेजस्वादा और वे ही तेजस्वी जब प्रत्येक स्थूल शरीर का मान करने लग गए उनका नाम विश्व हो गया इसे तेजसाहा विश्वताम याताहा गताप्त नाम को तो प्राप्त और उनका विभाजन क्या हो गया फिर विश्वों में कोई देवता है कोई तिरियन में गया कोई नाराजी हो गए इसे आनंद शरीर हो गया हरे सब विश्व कैसे है वैश्वान तो सर्वज्ञ है अंतर्यामी सब वो मुक्त लेकिन ये जो विश्व है ये कैसे है बहिर्मुखी हो जाते बहिर्मुखी होने के कारण से ये संसार की के लालच में पड़े रह जाते हैं और भोग भोग करते करते मर जाते हैं। ये के संसार में जन्म मरण के चक्कर में भटकते रह जाते हैं ये दर्शिना प्रत्येक तत्व बोध वर्जिता अपने जो प्रत्येक तत्व है और अपने जो आत्मस्वरूप है इसके ज्ञान से नहीं का तत्व वर्तमान तेजस विश्वाह भवंती। उसी फूल शरीरों में वर्तमान जो अभिमान करता रहने वाले जो तेजस है, है।, है इनको क्या संसार प्राप्त है तत्व ज्ञान कर रही थी तत्वज्ञान रही संसार आपत्ति प्रकार संसार की आपत्ति हो रखी है संसार की प्राप्ति हो रखती है इनको इस आहा, से श्लोकों के क्या कर रहे है? दो श्लोकों के द्वारा ये दृष्टान से कथन करने जा रहे हैं किस प्रकार से ज्ञान के अभाव के कारण से ये जीव संसार प्राप्त हो रहा है ये समझा रहे सभी के मनुष्य आप ही नहीं ये देवता लोग भी हाल है परागदर्शी बने बार अपने अंदर अपने स्वरूप को देखने की क्षमता ध्यान करने की क्षमता ही नहीं बाहर ही देखना जानते इसलिए हम लोगों को भी कहना पड़ता क्या करो भाई पहले बाहर देखने की आदत है ना तुमको इसे फोटो रखकर बाहर आते उतारते है हट कर के एक में निष्ठा बना श्रद्धा बना फिर तो उसे एक के मंत्र जब पकड़ा आंख बंद करके जबते हो। अभी आपका मंत्र तो बहिर्मुख है शब्द बोल रहा है ना मंत्र बोल रहा है। शेवन्ति शेवन्ति शेवन्ति शेवन्ति बोल रहा है।, अभी ही है मन शांत नहीं है लेकिन फिर भी आप अंतर्मुख कहे जाओगे कुछ हद तक आंख बंद करके एक ही विषय पर आपका चिंतन चल रहा है एक ओम नमिश्वा के साथ जब चल रहा है आपको धीरे धीरे अंतर्मुख करने के लिए सब साधन इसे कहते हैं ये कैसा है पराकर्ष ने बाहर शब्दादी पश्चिम थी बाह्य जो शब्द आदि है उन्हीं को देखते रहता है सुनते रहता है थकते रहता है, है शब्द रूप रस गंध और स्पर्श इन्हीं का आनंद लेने के लगा न तो प्रत्यत्मान अपनी प्रत्येगात्मा अपना जो स्वरूप है उसको कभी उद्दीर्गता ही उसके तरफ उसका ध्यान ही नहीं है इसे प्रमाण क्या है कठोर प्रश्न में कहा पर दिनातरा इंद्रिया सादा पारी घूमते रहते हैं स्वयं मान एक ब्रह्मा हम सबको हिंसित कर दिया पीड़ित कर।, कर दिया बहिर्मुख कर दिया तस्मात इसीलिए इसलिए बाहर ही देखता है जीवात्मा न प्रत्यत्मन न अंतरात्मन अपने अंतरात्मा की उसका ध्यान ही नहीं होता शब्द तारकादेव देह व्यतिरिक्तम आत्मा जानती इतिहास यद्यपि आत्मा नंती तथा जानती तथा तत्व न जानते तारकादे देहा तारकिका देव क्या मानते शरीर से बिना आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे यदि शरीर से बिना आत्मा को जानते हैं कहते शरीर से बिना आत्मा है इतना बोलते तो जरूर है लेकिन आत्मा का स्वर्ग का क्या वर्णन करते हैं वो आत्मा बोल देते आत्मा बोला क्या उन्होंने सुखम आत्मा आनंद महात्मा कहा गया नहीं आत्मा का गुण सुख है आत्मा का गुण ज्ञान है ऐसा बोलते हैं उल्टा उल्टा बोलते हैं श्रुति के अनुरूप कहा है उनका विचार भले शरीर से भी ना आत्मा को सिद्ध कर लिया इन आत्मा के स्वरूप के बारे में वो सब गलत ही गलत बोल उन्होंने आत्मा से जड़ बोला उन्होंने आत्मा से चेतन भी नहीं ताकि उसे चेतनता जब मन का आत्मा से संबंध होता है तब आत्मा में चेतन का फायदा होता है मतलब क्या चेतनता फायदा ऐसे उनके मत उल्टा उल्टा है भले वो शरीर से भिन्न आत्मा को मानते हैं यानी आत्मा तो जो स्वरूप उन्होंने कथन किया है वो तो बिल्कुल श्रुति का विरुद्ध है आत्मानंद जानती देह से भिन्न आत्मा को जरूर जानते हैं तब सिद्धांत है के बात सही कहते हो यदि भी ते तथा जानंती आत्म तो उस प्रकार से वे जानते हैं जैसा वो जानते वैसा जो जानते ही हैं है शुद्ध श्रुतम तत्तम न जानते श्रुद्ध जो तत्व है जो स्वरूप है उसको वे नहीं जानते हैं उक्तम इसी आशे से कहा यहाँ पर प्रत्येक विवर्जिता प्रत्येक जो है आपके अपने आत्मा है उसकी जो वास्तविक स्वरूप है उसके ज्ञान सब वही थे ठीक बहिर्मुख है तो क्या बिगड़ा बाहर भी आत्मा को देखने देख कोई कहें अपने अंदर की आत्मा ना देखे बाहर में सभी में आत्मा देखने लग जा तो भी काम हो जाएगा ना जब बाहर में आत्मा देखने लगूंगा अपने अपने अंदर भी आत्मा कहीं तो पहले आत्मा को देखे तो सही जैसे आप देखे आप बोले देखिए ना पहले आप क्या करते शुरू शुरू में मंदिर में भगवान मानते मंदिर वो जरूर मंदिर में मूर्ति बना दिया उसके अंदर ही भगवान मंदिर में भी श्रद्धेगा नहीं पूरे मंदिर में गाय है भगवान केवल उस गर्भगृह में वो जो मूर्ति रखा है दो फुट डाई फुट पांच फुट जो भी है उसी के अंदर भगवान एक जगह तो भगवान देखने लगे तो आपकी आस्था भरी करे श्रद्धा केन्द्रित के के हुआ कि नहीं हुआ वहां जाके तल्ध बंद करके श्रद्धा भक्ति एकाग्रह करके अपना दुख शुद्ध रहोग भगवान से करो कि नहीं करूंगा कहीं एक जी तो मान लिया आपने और कहीं भी नहीं मानने वाला से अच्छा तो वो है ना जो कहीं मान रहा यदि वो कहा मान रहा है एक पत्थर में मान रहा कहीं मंदिर-मंदिर पंडित ने, गर्भ को पकड़ के यहाँ यहाँ यहां से बोला बोला भगवान आके बैठ जाए इधर बैठ गया इधर बैठ जा, जा, जा, जा, जा, जा। ऐसे बोल दिया अब आपने मान लिया उसने क्या पंडित ने कह दिया तो जरूर आपके बैठ गए भगवान मानकर उस पत्थर को भगवान मान रहे उतारते तो कहीं नहीं मानने के वाले के अपेक्षा से एक जगह मानने वालों में आस्थिरता बढ़ती है श्रद्धा बढ़ती है ध्यान केंद्रित हो जाता है वृत्तियां एकत्रित हो जाती हैं, सब कुछ लाभ है यानी उसी प्रति आगे उठ करके आपके अंदर आत्माओं को मान ले बैठे हुए या नहीं इधर से क्या होगा धीरे धीरे वो जिसमें एक में दो में आत्मा देखने लग जाएगा आंख बंद करगा अंदर में इसीलिए ना हमारे यहां क्या कहा गया पहले भी आत्मा नहीं है जो बोलते पहले कहते कहीं ना कहीं आप परमात्मा को मारो फिर कहेंगे परमात्मा वहां है वहां जाकर झेक तो नहीं बोलना तीर्थ यात्रा जाते हो हजार गड़बड़ काम नहीं करना अपने घर में कर लो क्या स्थान विशेष में हमने संकीर्ण कर संकोच करते गए फिर क्या गया नहीं सभी में भगवान है सभी में भगवान है फिर भगवान में सब है और आगे बढ़ा पहले सभी उपाधियों के हृदय में बैठा हुआ इधर करो देखिए कि डॉट डॉट के जैसे बैठा हुआ फिर क्या कहा नहीं, नहीं। ये सारे चीज भगवान में ही अब क्या हो गया भगवान व्यापक हो गया परिच्छन रहा गया नहीं अब भगवान व्यापक है उपाधियां परिचन्न पहले उपाधियां पड़े थे उसके अंदर छोटा बैठा हुआ था, था, था, था, था, था। हृदय में गोटा दुष्कर् सा था व्यापक कर दिया सभी उसी में है तो फिर क्या निर्णय लोगे आप? मैं भी उसी में। तो सारी चीज परमात्मा में कल्पित हो गया आपको अलग है क्या सारे में तो आप भी हैं तो विचार आएगा फिर मैं भी उसमें कल्पित हूं अब कहा झूठ बोलोगे तो मैं भी भगवान नहीं हूं तो भगवान समझो कैसे बोलोगे तो इस तरह से धीरे धीरे उसको जो है लाया फिर कहेंगे तुम भी वो जब तुम उसमें कल्पित हो रहे हो तुम भी उसी में ही हो तुम उससे अलग नहीं हो तो फिर क्या हुआ तुम भगवान तुम्हें वेदांत इसलिए पूर्व कह सकता है यहां पर बाहर आत्मा भी मान लेगा तो भी तो क्या फर्क पड़ता है तो सिद्धांत कहता है ठीक है बाहर आत्मा मान रहा है वो लेकिन वहां भी का उस पर निर्भर है ना सारी चीजें कहीं भी मान रहे हो तो किस प्रकार का मान होते हो उस पर सारा खेल निर्भर होता है श्रुतिशुदम का तुम न जाने इतिहास न प्रत्येक तत्व बोध है आत्मा का वास्तविक बोध है यानी आत्मा का तत्व बोधने में आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो का, वास्त का बोध जब तक शुरू में कहो सारे शरीर को स्वीकार केवल अलग है शरीर है उन शरीरों में भी आत्मा है कहने से नहीं होगा, क्योंकि आत्मा अलग होने से कर्म कर रहा है कर्म कर रहा है क्यों खाने के लिए खाता क्यों है कर्म करने के वही करे कर्वते कर्म भोग कर्म कर्त भुंज जन्मनो जन्म नो जन्म लि कुरते कर्म भोग भोग के लिए ही कर्म को कर खाने पीने के लिए कमा रहे कमा क्यों अरे खाने पीने के लिए कमा रहे ऐश करने के लिए कमा रहे फ्रिज रहेगा ठंडा पानी पीने को मिलेगा फ्रिज कैसे आएगा दस हजार रूपए की है कहा से आएगा कमाओगे कैसे तो, तो करूंगा, काम करूंगा हमारा किस लिए का, सारा काम धंधा जो हो रहा है केवल खाने पीने मौज मस्ती करने के लिए है और खाना पीना क्यों कर करना चाहते हो भाई काम करने के लिए काम कैसे करूंगा खाऊंगा पीऊंगा नहीं तो काम करूंगा ये चकम करते हैं कर्म करने के लिए खाता खाने के लिए कर्म करता है और कर्म करने के लिए खाता है चक्कर। नद्यां की तय आवर्ता आवर्ता जैसे दृष्टान दे रहे नदी में कीड़ा है वह कीड़ एक भंवर से निकला दूसरी भंवर में फंसा दूसरी से तीसरी तीसरी चौथी भंवर से भंवर में फंसते जाता है और कभी मुक्त नहीं होता उसी प्रकार से प्रजन तो जन्मा नो जन्म एक चन्न से दूसरा दूसरे से तीसरा एक शरीर से दूसरा दूसरे से तीसरा शरीर प्राप्त कर जन्म से जन्म जन्म से जन्म लबत है नैव निर्वृति मोक्ष कोई पाता नहीं